भागवत महापुराण दसम स्क अथका दशोध्याय गोकुल से वृंदावन जाना तथा वत्सुर और बकासुर का उद्धार शेषो कुवाच गोपाल शुवा द्रुम द्रुम पतोरव निर्घात श्री कहते हैं परीक्षित वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपो ने भी सुना उनके मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी सब के सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए भूम्यापति तूर्य बभ्रमो वहां पहुंचने पर लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए पड़े हैं यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था वही उनके सामने ही उलखलम विकर्षंतम दामना उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था परंतु वे समझ न सके यह किसका काम है ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई यह सोचकर वे कातर हो गए उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई बाला उचूर ने ती तिर विकर्षता मध्यगेना घे न पुरुषाव्य वहां कुछ बालक खेल रहे थे उन्होंने कहा अरे इसी कन्हैया का तो काम है यह दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकल रहा था उखल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने उसे खींचा और वृक्ष गिर पड़े हमने तो इनमें से निकलते हुए दो पुरुष भी देखे हैं न नबृहु न घटे तेत बाल से संदिग्ध चेतस परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी वे कहने लगे एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले यह कभी संभव नहीं है किसी किसी के चित्र में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी आया हो आया उल्बूखलम कर संतम धामना बद्धम समात्मज विलोक्य नदनो विमोच नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गाठ खोल दी गोभी तो भी तो नृत्यद भगवान बालवत क्वचिन उद्गति क्वचिन मुग्ध तद्वसोदार यंत्र सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते वे उनके हाथ की कटपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए विभरती क्वचिदा जप्त पीठकोन्मानदुकम बाहुक्षेपम चुते स्वाम च प्रीतिमा वे कभी उनकी आज्ञा से पीढ़ा ले आते तो कभी दूसरी आदि तोलने के बटखरे उठा लाते कभी फड़ाऊ ले आते तो कभी अप, अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते दर्श तद्विदत्मान्य भस्यता व्रजस्ो वाह भर्षम भगवान बाल चेस्त उस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से व्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ क्रीड़ी ही भो फलानी श्रुवा सत्वर मतुत फलार्थी धान्य फल प्रद एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी फलो फल यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अत्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजली में अनाज लेकर दौड़ पड़े फल विक्रेणी तस् अत्युत धान्य फलईर फलभांडम अपूरि उनकी अंजलि में से अनाज तो रस्ते में ही बिखर गया पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी सर तेरह गृष्ण भगनार्जुन तथा हो रोहिणी देवी क्रीडंतम बालक तदनंतर एक दिन यमुलाजुन वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेल में ही रम गए तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा ओ कृष्ण ओ बलराम जल्दी आओ पुत्रशोदाम प्रेया मास व परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे आए नहीं क्योंकि उनका मन खेलने में लग गया था जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेहमय यशोदा जी को भेजा सा सुत बाले अतिमग्रजमा जो हित कृष्ण श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों में से दूध चिचवा रहा था कृष्ण कृष्ण वे जोर जोर से पुकारने लगी मेरे प्यारे कन्हैया ओ कृष्ण कमल नयन श्याम सुंदर बेटा आओ अपनी माँ का दूध पी लो खेलते खेलते थक गए हो बेटा अब बस करो देखो तो सही तुम भूख से दुबले हो रहे हो हे hey, रामा रामागछता सुजह कुलनातरे वह कृताहार भवान भोक्त मेरे प्यारे बेटा राम तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ तो देखो भाई आज तुमने बहुत सवेरे कलेयु किया था अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए प्रतीक्षते बेटा बलराम ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं आओ अब हमें आनंदित करो बालकों अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ धूल धू संग स्वुत्र बेटा देखो तो सही तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है आओ जल्दी से स्नान कर लो आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो पश्य पश्य वह देखो देखो तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर कर पोछकर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए हैं अब तुम भी नहा धोकर खा पीकर पहन ओढकर तब खेलना इत्थम यशोदा तमशेषेखर परीक्षित माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम तथा दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आई इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वह बड़े प्रेम से किया गोप वृद्धा महोत्पाथा नू यृह नंदादागम कार्य समय जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं तब वे लोग इकट्ठे होकर अब व्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे तत्रोप गोपो ज्ञान व्यो कह देश काला राम कृष्णयो। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद वे अवस्था में तो बड़े थे ही ज्ञान में भी बड़े थे उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहें उन पर कोई विपत्ति न आवे उन्होंने कहा तो चत्र पाता बाला नाम गोकुल ना भाइयों अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी है इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुलवासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कुछ कर देना चाहिए मुक्त कथन चालको अरे देखो यह सामने बैठा हुआ नंद राय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपणी हत्यारी पूतना के चंगुल से किसी प्रकार छूटा इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि इसके ऊपर उतना बड़ा छकडा छकड़ा गिरते-गिरते बचा चक्रवाते तो परित्रात सुरेश्वर बवंडर रूपधारी दैत्य ने तो इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति मृत्यु के मुख में ही डाल दिया था परंतु वहां से जब वह चट्टान पर गिरा तब भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने ही इस बालक की रक्षा की प्राप्य बालकः असावयतमो क्षण यमलाजुन वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी यह या और कोई बालक न मरा इससे भी यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की इसलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे ब्रज को नष्ट न कर दे तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र चले जाए वनम वृंदावनमस्यम नवकाल गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम वृंदावन नाम का एक वन है उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत घास और हरी भरी लता वनस्पतियां हैं हमारे पशुओं के लिए तो वह बहुत ही हितकारी है गोप गोपी और गायों के लिए वह केवल सुविधा का ही नहीं सेवन करने योग्य स्थान है त्यान्युक्त माचि यान्तु घृतो या तो भवताम जविरो तुम सब लोगों को यह बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहां के लिए कुछ कर दें, देर न करें गाड़ी छकड़े जोते और पहले गायों को जो हमारी एकमात्र संपत्ति है वहां भेज दें तथुत्वियो गोपा साध साधे वहाजान स्वान्न स्वान्न समाज यजो रूढ़ उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर से कहा बहुत ठीक बहुत ठीक इस विषय में किसी का भी मतभेद न था सब लोगों ने अपने झुंड की झुंड गाये इकट्ठी की और छकड़ों पर घर की सब सामग्री लाद कर वृंदावन की यात्रा की वृद्धान बालान श्रेय राजन सर्वोप करणान अरस्वाप्य गोपाला परीक्षित ग्वालों ने बूढ़ों बच्चों स्त्रियों और सब सामग्रियों को छकड़ो पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे गोधना पुरस्कृत सर्वतः महता गो को तो सबसे आगे कर दिया और उनके पीछे पीछे सिंगी और तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे गोप्यो रूढ़ान कुछ कुंकुम कांत कृष्ण लीला जघो प्रेता निष्कंठ गोपियां अपने अपने वक्षस्थल पर नई केसर लगाकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थी और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती जाती थी तथा यशोदा रोहिण्या कृष्ण यशोदा रानी और जी भी वैसे ही सज धज अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ एक छपकड़े पर शोभामान हो रही थी वे अपने दोनों बालकों की तोतली बोली सुन सुनकर भी अघाती न थी और और सुनना चाहती थी वृंदावनम सप्रवेश सर्वकाल सुखावक्रजावासम चंद्रवत वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है चाहे कोई भी ऋतु हो वहाँ सुख ही सुख है उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकड़ों को अर्धचंद्राकार मंडल बांधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिया वृंदावन गोवर्धन राम माधव यो निप परीक्षित वृंदावन का हरा भरा वन अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ एवं प्रीतिम स्वाले नु राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली और अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की ही तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे थोड़े ही दिनों में समय आने पर वे बछड़े चराने लगे अभी दूर मास दूसरे ग्वाल वालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते और गोष्ठ गायों के रहने के स्थान के पास ही अपने बछड़ो को चराते क्विदा तो छिपत क्वचे मगोर श्याम और राम कहीं बासुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल या ढेल वास से ढेले या गोलियां फेंक रहे हैं किसी समय अपने पैरों के घुंघरू पर खेल रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं विशाय युधाते परस्परम तय जनता चेर एक ओर देखिए तो सांड बन बनकर कर हड़कते हुए आपस में लड़ रहे हैं तो दूसरी ओर मोर कोयल बंदर आदि पशु की बोलियां निकाल रहे हैं परीक्षित इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहते वयस्ृष बल यो जिघान सुर आगमत एक दिन की बात है श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे उसी समय उन्हें मारने की नियत से एक दैत्य आया दर्शय बल देवाय शन मुग्धत भगवान ने देखा कि वह बनावटी बछड़े का रूप धारण कर बछड़ो के झुंड में मिल गया है वे आंखों के इशारे से बलराम जी की को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुँच गए उस समय तो ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को तो पहचानते नहीं और उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुक्त हो गए हैं गृहत् परपादाभ्या सहलांगोल मच्युत भ्राम कपिथा गृह प्राणोद जीवितम महाकाय पात्य महान भगवान श्री कृष्ण ने पूछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैथ के वृक्ष पर पटक दिया उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैथ के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा तम विस्मिता भालाह देवास्त पर संतुष्टा बभू पुष्प यह देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे तो वस्तपालको भूत सर्वलोक प्राति तो विचे परीक्षित जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं वे ही श्याम और बलराम अब वस्त्रपाल बछड़ो के चरवाहे बने हुए हैं वे तड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री ले लेते और बछड़ों को चलाते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते स्व संवस्यकूल सर्वे पाए स्यंत गत्वा गलाशयाभ्यास पाए तापुर जलम एक दिन की बात है सब ग्वाल वाल अपने झुंड के झुंड बक्षड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए उन्होंने पहले बक्षणों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया ते तत्र महा तत्र सुरभाला ग्वाल ने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है वह ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र के वद्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ हो सवैब को नाम महान सुरूप अधिक ग्वाल बाल उसे देख कर डर गए वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बगुले का रूप धर के वहां आया था उसकी चोच बड़ी तीखी थी और वह स्वयं बड़ा बलवान था उसने झपट कर श्री कृष्ण को निगल लिया कृष्णम महाभक ग्रस्तम दृष्टवा बिना जब बलराम आदि बालको ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल गया तब उनकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है वे अचेत हो गए तम ताल मूलम प्रदह तम गोपाल सूरम पितरम जगद गुरो सद्यो पद्यता परीक्षित लोक पिता के भी हैं वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं जब वे बगुल के तालु के नीचे पहुंचे तब वे आग के समान उसका तालू जलाने लगे अतः उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चो से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा तमापतम सीढ़ोभ कंस सकम सताम पति बाले सुधारया मुदा बहु वीरण बद कंस का सखा बकासुर अभी भक्त व भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल बालों के देखते देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई वीरन गार्डर जिसकी जड़ का खस होता है को चीर डाले इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ तदा भकारिं चानक सुता सभी देवता भगवान श्रीकृष्ण पर नंद नंदन वन के बेला चमेली आदि के फूल बरसाने लगे तथा नगारे शंख आदि बजाकर एवं स्तोत्रों के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे यह सब देखकर सब के सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए प्राण तम परिरभ्य निमृत प्रणी जब मेत जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगुल के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गई हो सबने भगवान को अलग अलग गले लगाया इसके बाद अपने अपने बछड़े हाक कर सब व्रज में आए और वहां उन्होंने घर के लोगों से सारी घटना कह सुनाई श्रुता तद्मिस्मिता गोपा गोपा गोप्यश्चाते प्रत्यागत में बहुत तो परीक्षित बकासुर के वध की घटना सुनकर सबके सब गोपी गोप आश्चर्यचकित हो गए उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौटे हों वे बड़े उत्सुकता प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती ही जाती थी किसी प्रकार उन्हें तृप्ति न होती थी अहो बालस्य भवन भयम् वे आपस में कहने लगे हाय हाय यह कितने आश्चर्य की बात है इस बालक को कई बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा उन्हीं का अनिष्ट हुआ क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरों का अनिष्ट किया था नैवते पतंग यह सब होने पर भी वे भयंकर असुर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते आते हैं इसे मार डालने की नियत से किंतु आग पर गिरकर पतिंगों की तरह उल्टे स्वयं स्वाहा हो जाते हैं अहो ब्रह्मविदां वाचो ब्रह्मविदा गर्गो यदा भगवान तथे सच है ब्रह्मवेदा महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते देखो ना महात्मा गर्गाचार्य ने जितनी बातें कही थी सब की सब सोलह आने ठीक उतर रही है कथां नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते थे वे उनमें इतने तन्मय रहते कि उन्हें संसार के दुख संकटों का कुछ पता ही नहीं चलता था एवं बिहारही कौमारही को, को नीला जन इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ कभी आँख मिचौनी खेलते तो कभी पुल मानते कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते तो कभी और कोई विचित्र खेल करते इस प्रकार के बालोचित खेलों से उन दोनों ने व्रज में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहसा चयतायाँ दशम स्कंधे पूर्वाधे वत् बको